अमृतवाणी अध्याय है धर्म प्रचारक असली और नकली प्रचारक के दोष 168 हे प्रचारक क्या तुम्हें बिल्ला प्रचार करने का अधिकार मिला है राजा का बिल्ला जिसे मिलता है भले वह एक सामान्य प्याला हो उसका कहना लोग भय और श्रद्धा के साथ सुनते हैं वह व्यक्ति अपना बिल्ला दिखाकर बड़ा दंगा तक रोक सकता है हे प्रचारक तुम पहले भगवान का साक्षात कर कर उनकी प्रेरणा और आदेश प्राप्त कर लो बिल्ला पालो बिना बिल्ला मिले यदि तुम सारा जीवन भी प्रचार करते रहे तो उससे कुछ न होगा तुम्हारा सारा श्रम व्यर्थ होगा एक कोई भी व्यक्ति भगवत प्रेम की गहराई में डूबना नहीं चाहता कोई इतना धीरज नहीं रखता विवेक वैराग्य की साधना की किसी को परवाह तक नहीं है दो चार किताबें पढ़ते ही सभी भाषण देने और प्रचार करने में फिड़ जाते हैं कितना आश्चर्य है लोग शिक्षा देना कितना कठिन काम है जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर उनसे आदेश पाया है वही लोग शिक्षा दे सकता है 170 प्रश्न जो व्यक्ति भाषण देता देने और प्रचार करने में तो कुशल हो परंतु जिसका जीवन उन्नत न हो उसके विषय में आपका क्या मत है उत्तर ऐसा मनुष्य तो दूसरों की धरोहर रखी हुई संपत्ति को उड़ाने वाले की तरह होता है वह लोगों को बड़ी आसानी से उपदेश देता है पर सच पूछो तो उसमें उसके स्वयं के भाव या विचार नहीं होते सभी दूसरों से उधार लिए हुए होते हैं 171 एक बार हरी सभा में एक प्रसिद्ध पंडित प्रवचन दे रहा था प्रवचन में उसने कहा ईश्वर निरस है उनमें कोई रस नहीं है तुम लोग अपने प्रेम भक्ति के द्वारा उन्हें सरस कर लो जब मैंने यह सुना तो मुझे स्मरण हो आया एक लड़के ने कहा था मेरे मामा के यहाँ गौशाला भर घोड़े हैं गौशाला में घोड़ा इसी से समझ में आ जाता है कि घोड़ा वोड़ा कुछ नहीं है लड़का झूठ बोलता है ईश्वर जो रसस्वरूप आनंद स्वरूप है उन्हीं को निरस कहना इसी से पता चल जाता है कि उस व्यक्ति ने ईश्वर क्या है या नहीं जाना है एक सौ बहत्तर प्रश्न आजकल जिस तरह का धर्म प्रचार हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है उत्तर यह तो एक जन के लायक भोजन तैयार कर सौ जनों को न्यौता देने की तरह है थोड़ी सी साधना करते ही गुरुगिरी करने लग जाते हैं एक सौ तिहत्तर पहले हृदय मंदिर में भगवान को प्रतिष्ठित कर लो उनके दर्शन कर लो बाद में इच्छा हो तो लेक्चर देना संसार में आसक्ति के रहते और विवेक वैराग्य के न रहते सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या होने वाला मंदिर में देवता तो है नहीं व्यर्थ शंख फूकने से क्या होगा 174 मैं एक दिन पंचवटी की ओर से जा रहा था जाते हुए मैंने एक मेढ़क की आवाज़ सुनी सुनकर मैंने अंदाज किया कि ज़रूर उसे सांप ने पकड़ा है काफ़ी देर के बाद वहाँ से लौटते समय मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई देने लगी झाड़ियों की ओर झांक कर देखा तो एक डोहड़ा सांप एक मेढ़क को मुँह में पकड़े हुए था वह न तो उसे निगल सकता था न छोड़ ही सकता था बेचारे मेढ़क की दुर्दशा का अंत नहीं हो रहा था तब मैंने सोचा कि अगर इसे कोई असल नाग साप पकड़ता तो तीन ही पुकार में यह ठंडा हो जाता इसे डोहड़ा ने पकड़ा है इसी कारण साँप भी बेहाल हो रहा है और मेढ़क भी यदि अज्ञानी जी गुरु बनकर दूसरे को भवबंधन से मुक्त करने जाए तो ऐसे कच्चे गुरु से गुरु की भी दुर्दशा होती है और शिष्य की भी न तो शिष्य का अहंकार दूर होता है और न उसके भवबंधन ही कटते हैं कच्चे गुरु के पल्ले पड़ने से शिष्य कभी मुक्त नहीं होता किंतु यदि सदगुरु हो तो जीव का अहंकार तीन ही पुकार में दूर हो जाता है 175 एक धर्म प्रचारक धार्मिक प्रवचन देते हुए श्रोताओं के हृदय में प्रबल भक्ति भाव का स्रोत बहा देता था परंतु उसका व्यक्तिगत जीवन उतना अच्छा नहीं था उसके जीवन की ओर देख दुखित होकर मैंने उससे एक दिन पूछा क्यों भाई तुम लोगों के हृदय में तो खूब भक्तिभाव जगाते हो पर स्वयं इस तरह का हीन जीवन कैसे बिताते हो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उत्तर दिया महाराज यह सही है कि झाड़ू स्वयं अपवित्र होती है पर वह जिस जगह को झाड़ती है उसे साफ ही करती है फुटनोट कोई यह उपदेश पढ़कर ऐसा न समझे कि यह इस अध्याय के अंतर्गत विषय वस्तु के विरुद्ध है क्योंकि इस तरह के प्रचार का जो प्रभाव पड़ता है यह अस्थाई होता है यथार्थ आध्यात्मिक अनुभव संपन्न महापुरुषों के उपदेश से शिष्यों के जीवन में जिस प्रकार स्थायी परिवर्तन हो जाता है वैसा इससे नहीं होता यद्यपि मैं उसे कुछ उत्तर नहीं दे सका